ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आज हम आपकी आप मुलाकात करवाते हैं शेख चिल्ली से। कहानी का शीर्षक है शेख चिल्ली और कंजूस सेठ एक बार की बात है एक गांव में कंजूस सेठ रहता था उसकी कंजूसी के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे उसके पास कोई भी जाना पसंद नहीं करता था पड़ोस के एक गांव से एक युवक उस सेठ के पास नौकरी मांगने आया सेठ ने कहा नौकरी तो तुमको मिल जाएगी लेकिन मेरी एक शर्त है अगर तुम शर्त मानते हो तो काम मिलेगा वरना नहीं मिलेगा उस युवक ने सेठ से शर्त पूछी सेठ ने कहा तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक काम करना होगा जो भी काम कहा जाएगा वो करोगे उसके बदले तुम्हें दो रुपए महीना और दिन में एक बार भोजन मिलेगा वो भी किसी पेड़ के पत्ते पर पूरा भरकर। इस पर भी अगर तुम काम छोड़कर गए तो मैं तुम्हारे नाक कान कटवा लूगा और अगर मैं तुमको निकालता हूँ तो तुम मेरे नाक कान काट सकते हो बोलो शर्त मंजूर है युवक मजबूर था उसने सेठ की शर्त मंजूर कर ली इसके बाद इसके युवक, युवक सेठ के यहाँ रहकर काम करने लगा कंजूस सेठ उस युवक से जमकर काम लेता घर का, का काम बाजार का, का काम खेत का, का काम युवक जब थक कर चूर हो जाता तो शाम को अपने लिए एक बरगद के पेड़ का पत्ता तोड़ता और उस पर खाना मांगता बरगत के छोटे से पत्ते पर जरा सा खाना आता पूरा पत्ता भर कर खाने के बावजूद वह भूखा रह जाता धीरे धीरे उस युवक की तबीयत खराब होने लगी बिना खाए काम करते करते उसका शरीर कमजोर हो गया एक दो महीने के बाद उसके अंदर काम करने की ताकत खत्म हो गई। लेकिन अगर वो काम छोड़ता है तो उसको सेठ के हाथों अपने नाक कान कटवाने पड़ेंगे इस डर से वो काम करता रहा लेकिन एक दिन उसको लगा कि अगर वो इसी तरह काम करता रहा तो मर जाएगा और मरने से अच्छा है कि अपने नाक कान, कान कटवा लिए जाए इसलिए हार कर उसने सेठ से कहा सेठ जी मैं काम छोड़ना चाहता हूँ सेठ ने ये बातें सुनने पर अपनी शर्त दोहराई युवक ने कहा जैसा आप चाहो वैसा करो लेकिन मुझे इस नौकरी से मुक्ति दो सेठ ने चाकू से उस युवक के नाक कान काट लिए और उसे काम से निकाल दिया नाक कान कटवा कर वह अपने घर पहुंचा। घर पर उसके भाई शेख चिल्ली ने जब बड़े भाई की हालत देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया उसने पूछा तुम्हारी ये हालत किसने की युवक ने अपनी पूरी कहानी शेख चिल्ली को सुना दिया शेष चिल्ली बोला तुम चिंता मत करो भैया मैं उस सेठ से इसका बदला लूंगा शेख चिल्ली ने कमर कसी और उस सेठ के पास नौकरी मांगने पहुँच गया उसने सेठ को ये नहीं बताया कि वो उस युवक का भाई है जिसके सेठ ने नाक कान काटे हैं। सेठ ने शेख चिल्ली के सामने भी वही शर्त दोहरा दी शेख चिल्ली ने सेठ की पूरी शर्त मान ली। अगले दिन से शेख चिल्ली का काम शुरू हो गया सेठ ने पहले दिन शेख चिल्ली ऐसी कहा जाओ जाकर बैलों को पानी दिखा लो शेख चिल्ली गया और दोनों बैलों को तालाब के किनारे खड़ा करके लौट आया शाम तक बैलों का प्यास के कारण बुरा हाल हो गया और उनमें से एक बैल मर गया सेठ ने शेख चिल्ली ऐसी पूछा ये बैल हाँफते हाफते कैसे मर गया क्या तुमने इनको पानी नहीं पिलाया था शेख चिल्ली ने कहा नहीं तो सेठ ने पूछा फिर मैंने तुमको किस लिए भेजा था इन्हें लेके शेख चिल्ली ने कहा आपने कहा था कि पानी दिखा ला सो मैं पानी दिखाकर लौट आया सेठ ने कहा हाय मेरे कर्म अबे गधे, जब कोई काम कहा जाए तो एक काम बढ़कर कर करना चाहिए एकदम बातों पर नहीं जाना चाहिए समझ में आया कुछ इसके बाद शेख चिल्ली का खाने, का खाने का समय हो गया वो जंगल में गया और अपने लिए एक बड़ा सा केले का पत्ता तोड़ लाया आया सेठ ने पूछा ये क्या है शेख चिल्ली बोला पत्ता है सेठ जी खाना दो पूरा भर कर सेठ का सनाका निकल गया खैर शर्त के मुताबिक उनको खाना देना पड़ा पत्ता इतना बड़ा था कि उसको भरते भरते घर का खाना खत्म हो गया शेख चिल्ली ने पूरा पत्ता भरकर दाल चावल खाए अगले दिन सेठ ने एक नया बैल खरीदा और शेख चिल्ली को आदेश दिया जा, आज इन दोनों को पानी जरूर पिला देना इसके बाद हल लेकर पूरा खेत जोत आना वहाँ ऐसी जब शाम को वापस लौटे तो शिकार करके थोड़ा गोश्त ले आना घर में खाना पकाने की लकड़िया खत्म हो गयी है लौटते समय लकड़िया भी लेते आना शेख चिल्ली हल और बैल लेकर खेतों पर चला गया खेत की जुताई करने के बाद वो थक गया ईंधन की लकड़ियों के लिए उसने हल को ही काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जब गोश्त के लिए कोई शिकार नहीं मिला तो उसने सेठ के कुत्ते को काट कर गोश्त निकाल लिया शाम को शेख चिल्ली सारा सामान और अपना केले का पत्ता लेकर सेठ के घर पहुंच गया सेठ की बीवी ने खाना पकाया जब खाना खाने का समय आया तो शेख चिल्ली ने कहा मैं केवल दाल चावल खाऊंगा मैं मांस नहीं खाता शेख चिल्ली को केले के पत्ते पर दाल चावल दे दिए गए सेठ ने जब पका हुआ गोश्त खाने के बाद बोटी डालने के लिए अपने कुत्ते को आवाज लगाई तो कुत्ता नहीं आया बार बार बुलाने पर भी जब वो नहीं आया तो सेठ को हैरानी हुई उसने शेख चिल्ली से पूछा आज शेरू कहाँ है शेख चिल्ली ने कहा जब मुझे कोई शिकार नहीं मिला तो मैंने शेरू को काट कर गोश्त निकाल लिया सेठ को बहुत गुस्सा आया वो खूब चिल्लाया शेख चिल्ली पर इसका कोई असर नहीं हुआ अगले दिन सेठ ने जब शेख चिल्ली ऐसी खेत जोतने के लिए कहा तो शेख चिल्ली बोला खेत तो जोत दू लेकिन हल कहाँ है सेठ ने पूछा क्यों हल कहा गया कल ही तो तू लेकर गया था शेख चिल्ली बोला अरे मुझे ईंधन के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही थी इसीलिए हल को काट कर ही तो कल मैं ईंधन जुटा कर लाया हूँ सेठ ने अपना माथा ठोक लिया एक तो इतने बड़े पत्ते पर खाना खाता है ऊपर से सारे काम बिगाड़ता है सेठ को लगा कि नया नौकर उसको बहुत महंगा पड़ रहा है वो सोचने लगा कि आखिर कौन सी घड़ी में उसने शेख चिल्ली को अपने यहाँ काम पर रखा था कुछ दिन बाद सेठ की सेठानी बीमार पड़ गई। सेठ ने शेख चिल्ली से कहा जा पड़ोस के गांव जाकर वैद जी को खबर कर दे कि आकर दवा दारू कर देंगे शेख चिल्ली ने अपना गमछा उठाया और पड़ोस के गांव में जाकर वैद जी को खबर कर दी बैद अपनी दवाओं का झोला लेकर सेठ के यहाँ चल दिया। लौटते वक्त शेख चिल्ली ने पूरे इलाके में खबर कर दी कि सेठ की सेठानी मर गई है सेठ के बाग में जाकर ढेर सारी लकड़ियां काट डाली और बैलगाड़ी में भरकर सेठ के घर पहुंच गया वहाँ सेठानी की मौत की खबर सुनकर पूरा गांव सेठ के यहाँ जमा हो गया था सेठ सबको समझा रहे थे कि सेठानी मरी नहीं है बस थोड़ी सी बीमार है इतने में वहाँ शेख चिल्ली लकड़ियों से भरी बैलगाड़ी लेकर पहुँच गया सेठ ने पूछा अरे कम बखर, अब ये लकड़ियाँ क्यों उठा लाया है शेख चिल्ली ने पूछा क्यों सेठ जी सेठानी को फूंकने के लिए लकड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या सेठ का चेहरा तम तमा उठा अभी फूकूंगा तो, तो तब जब, जब, जब वो मरी होगी अभी तो वो जिंदा है शेख चिल्ली बोला तो थोड़ी बहुत, बहुत, बहुत देर बाद तो मर तो ही जाएगी सेठ को बहुत गुस्सा आया मैं तेरा सिर फोड़ दूड़ा ये सब तुम मेरे साथ क्यों कर रहा है शेख चिल्ली बोला आप ही ने तो कहा था कि एक काम बढ़ करना चाहिए इसीलिए जब आपने मुझे बताया कि सेठानी जी बीमार है तो मुझे लगा कि बीमार है तो मर ही जाएगी फिर आप मुझसे कहेंगे कि गांव भर में खबर कर दे इसलिए मैंने पूरे गांव में पहले से ही खबर कर दी फिर आप मुझसे कहते कि फूंकने के लिए लकड़ियाँ ले आओ इसलिए मैं आपके बाग से लकड़ियाँ काट कर ले आया अब बताइए मैंने क्या गलत किया है अपना चहेता बाघ कटने की बात सुनते ही सेठ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वो शेख चिल्ली को गालियां पकने लगा उसने कहा कि जा दूर हो जा मेरी नजरों से मुझे नहीं कराना है तुझसे तो कोई काम शेख चिल्ली बोला चला तो मैं जाऊँगा लेकिन आपको शर्त याद है ना अपने नाक कान काटकर मुझे दे दो क्यूँकी अब आप मुझे निकाल रहे हैं मैं खुद नहीं जा रहा हूँ और शेख चिल्ली ने सेठ के नाक कान काट लिए सेठ के नाक कान शेख चिल्ली ने अपने गांव ले जाकर अपने भाई को दिखाए तो वो बहुत खुश हुआ अभी आप सुन रहे थे शेख चिल्ली और कंजूस सेठ की कहानी वाचक स्वर भारती परिमल